श्री ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में चले गए एक सुंदर स्थान स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदंबे सदा शिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी हम आपको नमस्कार करते हैं आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति परम पावन पुष्टि हैं अव्यक्त प्रकृति और महत्व तत्व ये आपके ही रूप हैं हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं आप कल्याणमयी शिवा हैं आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं अंतविद्या और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं आप श्रद्धा हैं आप धरती हैं आप ही श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं आप ही सूर्य की किरणें हैं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 आप ही धारण करने वाली भात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं आप ही पांचों भूतों के सारत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूप हैं आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं आप ही सामवेद की गति हैं आप ही ग्रंथि हैं आप ही यजुर्मंत्रों की आहोती हैं ऋग्वेद की मात्रा तथा अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल और हृदय में धति रूप से स्थित हो सदा उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं जो निद्रा के रूप में संसार के लोकों को अत्यंत सुगम प्रतीत होती हैं वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन करने के लिए हम सब पर प्रसन्न हो इस प्रकार जगत जननी सती सातवीं महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए अध्याय 3 उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी सती का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई वे परम अद्भुत दिव्य रत्न में रत्न पर बैठी हुई थी उस श्रेष्ठ रत्न में घुंघरु लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे उनके श्री विग्रह का एक-एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भाषित हो रहे थे सब और फैली हुई अपनी तेजोराशी के मध्य भाग से विराजमान थी उनका रूप बड़ा ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्हमय गुणों से युक्त थी प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जाता है वे नित्य रूपा हैं वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी भी कहलाती हैं परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है उनकी संपूर्ण पीढ़ियों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तुवन किया तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले श्री विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन करने लगे इसके बाद देवता बोले अंबिके महादेवी हम सदा आपके दास हैं आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुनिए पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्र देव की प्राणवल्लभा होवेति उस समय आपने श्री ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और इस वैधाम में पधार गई इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ महेश्वरी आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ अतः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 आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद ऐसा कह कर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली उमा ने कहा हे हरे हे विघे और हे देवताओं तथा मनु तुम सब लोग मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो मैं तुम पर प्रसन्न हूं इसमें संशय नहीं है सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो मैं अवतार लेने मैना की पुत्री होकर उन्हे सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी होंगी यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है भगवान शिव की लीला अद्भुत है वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया तभी से वे मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए और वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं पुनि केमन में यह विचार उठा करता है धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया यही सोच कर वे बार-बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए मेरी स्वरूप भूता देवी सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं अतः है, मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मां जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही आइद्रश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई तदनंतर हर्ष से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए